माँ की बातें सरयू बाला देवी भोजन के बाद माँ थोड़ी देर विश्राम करने के लिए खाट पर लेटी सभी उनकी सेवा करने के लिए लालायत थे पर माँ ने सबको विश्राम करने के लिए कहा कुछ देर बाद अन्य सब स्त्रियाँ घर में काम है कहकर चली गई मैं और ठाकुर के समय की एक विधवा महिला रह गई कुछ मुझ अकेले को माँ की सेवा का भार मिल गया वह विधवा माँ के पास बैठ अपने संसार के दुख की अनेक बातें बताने लगी माँ आपके पास सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है पर उन लोगों के पास क्षमा नहीं है आदि मैंने उनसे पूछा आपने क्या ठाकुर को देखा है हाँ देखूंगी क्यों नहीं वे हमारे घर आते थे माँ तो तब बहू की भांति रहती थी मैंने कहा ठाकुर के संबंध में कुछ बताइए न मैं सुनूँ उन्होंने कहा मैं क्या बोलूँ माँ को बोलने के लिए कहो माँ तब आंखें बंद किए हुए थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थोड़ी देर में माँ स्वयं कहती है जो व्याकुल हो उन्हें पुकारेगा वही उनका दर्शन पाएगा उस दिन उस लड़के ठाकुर के प्रिय भक्त तेजचंद मित्र की मृत्यु हो गई आहा कितना अच्छा था वह ठाकुर उसके घर जाते थे एक दिन किसी ने ट्राम में उसकी जेब से दूसरे के दिए सौ रुपए मार दिए घर आने पर उसे पता चला व्याकुल होकर वह गंगा के किनारे रोने लगा हाय ठाकुर यह तुमने क्या किया उसकी अवस्था भी ऐसी नहीं थी कि खुद रुपए चुका पाता हा उसको रोते देख कर ठाकुर उसके सामने आकर कहते हैं अरे क्यों रोता है गंगा के किनारे ईट में दबा हुआ है देख उसने तुरंत ईट को उठाकर देखा तो सचमुच में नोटों की एक गड्ढी थी यह सब उसने शरत स्वामी सारदानंद को आकर बताई शरत ने सुनकर कहा तुम लोग तो अभी भी दर्शन पाते हो किंतु हम लोगों को अब दर्शन नहीं मिलता उन लोगों को भला और क्या मिलना बाकी है वे लोग सब देख सुनकर परिपूर्ण होकर बैठे हैं जिन्होंने ठाकुर को नहीं देखा अब उनमें ही व्याकुलता अधिक है ठाकुर तब दक्षिणेश्वर में थे राखाल आदि सब छोटे थे एक दिन राखाल ने ठाकुर से कहा कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है ठाकुर यह सुनकर गंगा के किनारे जाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगे अरी गौरदासी जल्दी आ मेरे राखाल को जोर की भूख लगी है तब दक्षिणेश्वर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी कुछ देर बाद गंगा में एक नाव दिखाई दी घाट में नौका लगते ही उसमें से बलराम बाबू गौरीदासी आदि एक हंडी में रसगुल्ला लिए हुए उतरे ठाकुर तो आनंद में राखाल को पुकार कर कहने लगे अरे आ रे आ रसगुल्ला आया है आ खा भूख लगी है कह रहा था ना। राखाल तब गुस्से में आकर कहने लगा आपने इस प्रकार सबके सामने भूख लगी है क्यों कहा उन्होंने कहा इससे क्या हुआ भूख लगी है तो बोलने में क्या दोष उनका ऐसा ही स्वभाव था इसी समय भूदेव स्कूल से बुखार लेकर लौटा माँ ने उसके लिए बिस्तर लगा देने को कहा मैंने बिस्तर लगा दिया माँ को आज एक बार राम बाबू की माँ को देखने बलराम बाबू के घर जाना है वे रक्त आमाशय से बहुत पीड़ित हैं इसलिए वे जल्दी उठकर अपना शाम का काम निपटाने लगी और बोली एक बार वहाँ जाना ही होगा माकू के स्कूल की गाड़ी आने से उसे रुकने के लिए कहना ठाकुर को शाम का भोग दे उन्होंने मुझे प्रसाद देने को कहा मैंने कहा अभी रहने दो वे बोली ठीक है बाद में लेना नलनी इसे प्रसाद देना माकू की गाड़ी आते ही उन्होंने कहा मैं जल्दी ही लौटकर आ रही हूँ तुम बैठना मेरे आय बिना जाना नहीं माँ और गोलाब माँ घंटे भर बलराम बाबू के यहाँ से लौटी इधर मुझे सूचना मिली कि मुझे लेने के लिए कोई आया है पर मैं माँ के लौटने की प्रतीक्षा में थी माँ ने आते ही कहा तुम बैठी हो बेटी मैं तुम्हारे लिए ही जल्दी चली आई कुछ खाया है नहीं माँ यह क्या नलनी कुछ खाने को नहीं दिया मैं बोल कर गई थी नलनी लज्जित होकर याद नहीं रहा अभी देती हूँ माँ माँ ना रहने दे अब तुझे देने की ज़रूरत नहीं मैं देती हूँ मुझसे तुमने मांग क्यों नहीं लिया बेटी यह तो अपना ही घर है मैंने कहा वैसी भूख रहने से मैं मांग कर खा लेती थी माँ माँ ने तुरंत जाकर कुछ प्रसादी मिठाई लाकर मुझे दी मैं आनंद से खाने लगी मैं पान दे रही हूँ कहकर वे पान लाने गई नलनी दीदी ने कहा वहाँ बना हुआ पान नहीं है याद होगी किंतु खोजने पर माँ को दो बने हुए पान मिल गए उन्होंने वह मुझे दिया मेरे प्रणाम करके विदा मांगने पर उन्होंने कहा फिर से आना बेटी दुर्गा दुर्गा फिर उठते हुए बोली क्या मैं साथ आऊँ अकेली उतर सकोगी? रात हो गई है मैंने कहा अवश्य उतर सकूँगी माँ आपको आना नहीं होगा माँ फिर भी साहस दुर्गा दुर्गा कहती हुई सीढ़ी तक आकर रुकी मैंने कहा और रुकने की आवश्यकता नहीं है माँ मैं ठीक चली जाऊंगी और एक दिन अक्षय तृतीया के दिन पूर्वोक्त वह सधवा वृद्ध महिला अपने पुत्र वधू के साथ स्नान करके आई और माँ के साथ में जनेऊ और कुछ फल देने लगी माँ ने कहा मुझे क्यों भूदेव को दो उसके कुछ देर बाद बात बात में हम लोगों की ओर वे देख बोली आज के दिन मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम लोगों को मुक्ति लाभ हो जन्म और मृत्यु यह बड़ी यंत्रणा है वह तुम लोगों को और भोगना ना पड़े